स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण सत्यकाम आप्तकाम पुरुष स्वामी शंकरानंद ऐसे व्यक्ति को देखा है जो किसी की सेवा नहीं लेते थे देह त्याग के कुछ दिन पहले से किसी को पास नहीं आने देते थे कुछ भी नहीं खाते थे न दवाई और न पथ्य इच्छा हुई तो एक बोतल लेमनेड मंगवा लेते थे और उसी को थोड़ा थोड़ा दो तीन बार पी लेते थे ये थे स्वामी विज्ञाननंद मुझे कितना प्यार करते थे एक बार पूछा अच्छा यहाँ क्या केवड़ा फूल मिलने मिलेगा गर्मी के दिन थे मैंने कहा इस समय नहीं मिलेंगे पर केवड़े का इत्र या अर्क मिल सकता है उससे आपका काम चल जाएगा उन्होंने कहा नहीं मुझे केवड़े का फूल चाहिए मुझे याद आ गया कि पुरी में गर्मी में भी मिलते हैं मैंने कहा प्रयत्न कर करके देख सकता हूँ तीन दिन समय दीजिए पूरी पत्र लिख कर व्यवस्था करता हूँ बोले अभी मेरे पास से पोस्ट कार्ड लेकर लिख दो एक भक्त को मैंने लिख दिया ऐसा संयोग हुआ कि जिस दिन पत्र पूरी पहुँचा उस दिन ही देशबंधु बंधु भंडार के मालिक विभूति बाबू फुट नोट यह विभूति विज्ञान महाराज का शिष्य था उसकी गुरु के प्रति आगाध श्रद्धा थी दीक्षा के बाद से प्रति माह इलाहाबाद आश्रम को काफ़ी रुपये चंदा देता था विज्ञान महाराज के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष अपनी दुकान से मिठाइयाँ और खाने की वस्तुएँ तैयार कर मोटर से ला कर दिया जाता था कोलकाता लौट रहे थे वे एक सप्ताह पहले पूरी गए थे सत्य सत्यकाम आप्तकाम पुरुष के वाक्य निष्फल नहीं होते भक्त ने विभूति को दस केवड़े के फूल दिए जिससे वे तत्काल उन्हें इलाहाबाद में स्वामी विज्ञानानंद महाराज को पहुंचाने की व्यवस्था कर दे उन्होंने सावधानी से कोलकाता पहुंचकर पार्सल करके उन्हें भेज दिया चतुर्थ दिन विज्ञान महाराज के नाम पार्सल पहुंच गए गई फूलों को पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए फूलों से विज्ञान महाराज ने ठाकुर को सजाया ठाकुर को फूल से सजाना और ठाकुर घर को झकझक रखना उनका नशा था एक बार उन्होंने मुझे ईसा मसीह के सब शिष्यों के चित्र खोजकर लाने को कहा मैंने कोलकाता में घूम फिर कर ईसाई पब्लिकेशन ऑफिस से खरीद कर उन्हें भेज दिए मिलते ही आनंद प्रकाश करते हुए उन्होंने मुझे एक लंबा पत्र लिखा मुझे जैसा प्रेम करते थे वैसा ही मुझ पर उनका विश्वास था इन्हें सब महापुरुषों के आशीर्वाद और कृपा के प्रभाव से विपद आपद विपर्यय बाधा विघ्न दूर कर जीवन की अंतिम सीमा पर पहुंचा हूं। श्री साधन समर चौधरी बामुन मुड़ाकृत स्वामी शंकरानंद गल्पकथा पुस्तक से उद्धृत स्वामी ब्रह्मानंद जी के पवित्र सानिध्य में दीर्घकाल तक रहने का सुयोग पाकर गुरुगत प्राण स्वामी शंकरानंद ने उनके भाव माधुर्य से अपने व्यक्तित्व को पूर्ण कर लिया था एक बार अमूल्य महाराज स्वामी शंकरानंद काशी में थे उस समय स्वामी विज्ञानानंद काली की मूर्ति लेने के लिए काशी आए उस समय की एक घटना का वर्णन परवर्ती काल में उन्होंने यों किया था एक दिन स्वामी विज्ञानानंद मुझे बुलाकर ले गए आओ मैं गया मुझे कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठने से को कहा और स्वयं सामने बैठे बोले तुम्हें देखने की इच्छा है यह कहकर मेरी ओर सामने से देखते रहे कुछ देर देखने के बाद उनकी आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे बोले आनंद हुआ उन्होंने क्या देखा क्या आनंद हुआ पता नहीं मैंने यही समझा कि राजा महाराज के साथ मेरे संबंध के कारण ही उन्होंने ऐसा किया था बेलूर मठ से प्रकाशित स्वामी शंकरानंद पुस्तिका से संग्रहित